की दृढ़ता मिटती है और तभी संतोष भी आता है सब जानते शास्त्र जो जा पंचदशी में देखो दूसरे ग्रंथों में देखो शंकाचार्य ग्रंथों में देखो जब ज्ञान प्राप्त हुआ आत्मज्ञान हुआ मुक्ति प्राप्त हुई तब व्यक्ति जो है धन्य हुआ तब हुआ करते हुआ तब उसमें संतोष आता है तब उसकी दृढ़ता मिटती है उसके पहले उसकी दृढ़ता नहीं मिटती संसारी जितने भौतिकवादी व्यक्ति हैं, कुछ भी उन्होंने दुनिया में कर लिया हो लेकिन वो सब दरिद्री है तो कहते नहीं दरिद्र सममा ही दरिद्र सबसे बड़ा दुख है और संत मिलन संत सुख कछ ना ही आप कहते देखो सुख किसमें है तो वैसे तो कह सकते हैं दरिद्रता मिट जाए संतोष आ जाए तो उसी में सुख है वो भी बात हो सकती है लेकिन वो सुख कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो है वो संतों का मिलना सबसे बड़ा सुख है संत मिलेगा ये पहले शुरू शुरू में जब बालकांड में ही संत संतों को जहां लक्षण बताए थे वहां कहा कि देखो संत संत दोनों एक समान है क्या एक समानता है मिलत एक दारुण दुख देही और बिछरत एक ही है? जो तो मिलते एक दारुण तो ये असंत है दुष्ट लोग हैं जैसे उनके उनकी सूरज आ गया मिल गया सामने पड़ गया तो प्राण कापने लगे कि हाय हाय पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा कैसे बोलेगा कैसे व्यवहार करेगा ये असंत कलेक्शन मिलते एक दारुण तो दुकते ही और दूसरे असंत जो संत लोग है वो विश्वत एक प्राण हर ले लोग जब मिलते हैं तो बात सुन देते हैं लेकिन जब बिछोड़ने लगे जाने लगे तो बड़ा दुख होता है कि देखो अब ऐसा संत पुरुष ऐसा कहा मिलेगा कैसा व्यक्ति था तो उसके उसके भी में दुख होता है तो ये जो संत संत मिलना मिलन संख जहा संतों के मिलने के जैसा कोई बड़ा सुख संसार में कोई नहीं संत का मिलना सबसे बड़ा सुख संत का मिलने के माने कोई भी व्यक्ति चाहे इतना दुखी हो अगर संत के दर्शन होंगे तो सारे प्रकार के दुख उसके दूर हो जाए संत की महिमा ही संत तो प्रसन्न है ही है आनंद में है ही है और उसका स्वभाव व्यवहार इस प्रकार का है कि दुखी से दुखी लोगों के दुख को दूर कर देगा इसलिए सबसे बड़ा सुख उसी का ये तो सुख दुख की बात हो गई अब कहते हैं कि संत और संतों का मर्म क्या है ये चौथा प्रश्न है उस चौथा प्रश्न को उत्तर बताते हैं कि परोपकार बचन मन काया संत सहेज स्वभाव खगराया संतों खगराय। का सहज स्वभाव क्या है परोपकार बचन मन काया मन बाड़ी और कर्म से परोपकार में लगे रहे देखो ये ये बात ये है कई बार इस प्रकार की बात आई है और इसकी तरह बहुत कम ध्यान देते हैं लोग पर पढ़कर के भी नहीं पढ़ते सुनकर के भी नहीं सुनते परित सरिस धर्म नहीं भाई ऐसे कहते पर अभिमाई ऐसी परोपकार बचन मन काया और पर बस जिनके मनमाही इनका जग दुर्लभ कस नाही ये सब क्या है सजी तो बात बातें क्या है दे दे लिखने की बातें हैं लिख दिया भी आती का थोड़ी प्रैक्टिकल है अच्छी प्रैक्टिकल बात ये है कि जब अपना स्वास्थ्य हो हमारा हित कोई करे हमारी सहायता कोई करे तो बहुत अच्छी के बात दूसरी की सेवा में क्या करा बेकार समय बर्बाद करो बेकार पैसा बर्बाद करो धारणा इस प्रकार क्यों कहे किसी के लिए क्या नहीं को था? किसी के नौकर छोड़े लोग धारणा इस प्रकार है की परोपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया अगर संत तो आ गया संत और भक्ति का एक बात है जहाँ भक्ति के जो लक्षण वही संत के लक्षण जब भक्त हो जाएगा तभी संत होगा जब भक्ति नहीं आएगी तो संत ही नहीं जब भक्त हो जाएगा संत हो जाएगा तो फिर उसको जब वो उसका काम एकमात्र यही की मन वाणी और कर्म से अन्नों की सेवा ही करता रहे लोगों की सेवा में लगा रहे परोपकार बचन काया संत सहज स्वभाव सजराया संत सहाय दुख परहित लागी संत सहाय दुख संत लोग हैं दूसरे के लिए दूसरे के हित के लिए कष्ट उठाने को तैयार दुख उठाने को तैयार तब संत स्वभाव और जो ये कहे कि देखो हमें तो इनका सबकी सेवा करने में बड़ी परेशानी होती है हम क्यों परेशान के पीछे संत स्वभाव नहीं उसका करना भी पड़े तो मजबूरी की बात अलग तो संत स्वभाव नहीं हुआ स्वभाव के माने जब अपने भीतर से ही इस प्रकार का आनंद आए उसको दूसरे की सेवा सहायता करने में तो संत स्वभाव <coughs> स्वभाव को माने स्वाभाविक प्रवृत्ति इस प्रकार के हो जब संस्कार ही इस प्रकार के हों मानसिक रचना ही इस प्रकार की हो कि वो व्यक्ति दूसरे को कारगरी लगा रहे <coughs> हर हाँ समय कुछ न कुछ सोचता रहे किसका उपकार किस प्रकार का किया जाए ये तो परोपकार की बात जो है वो अभ्यास करनी पड़ती है बाल्यकाल से ही छोटे बच्चों की किताबों में कहीं कहीं देखो वहां भी लिखा रहता है क्रिश्चियनिटी में भी इस प्रकार का ये है कि रोज कम से कम एक उपकार का कार्य करो किसी न किसी की सहायता करो बिना स्वार्थ के दूसरे का उपकार करने के लिए कुछ न कुछ करो बच्चे क्या करें दूसरे को उपकार करने का काम अरे कहा कर सकते हो तुम भी उदाहरण बता दिया कि देखो अगर तुम रास्ते में चले जा रहे हो कोई अंधा है क्या सड़क पार करना चाहता है तो उसका हाथ पकड़ कर चलो हम पार करा देते हैं उसका साथ पार करा दिया कोई वृद्ध पुरुष मिल गया वो सड़क पार नहीं कर पा रहा है उसको हाथ पकड़ करके पार करा दिया अब इस प्रकार के जो दूसरे को सहायता करने की जो प्रवृत्ति है ये ऐसे किसके मन में आएगी संत स्वभाव होगा तब आएगी नहीं तो देश तो भागते चले जाएंगे लोग कहेंगे अरे अपने आप हो जाए योग स्वप्न कर ले कोई ने प्रयोग करा दे हमें क्या करना हमें कहा सब इस प्रकार से तो ये बचपन से ही छोटी छोटी बातों का आदर डाल करके तब आगे चल करके बाद में तब तो व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का हो जाए और इसमें में ये पर उपकार पर लागी इसमें लेकर के इसमें सारा जितना भी अपना का धर्म शास्त्र है और जितना ही परमार्थ साहित्य है वो का सार इसी में आ जाता इसलिए व्यास जी के एक श्लोक था उसमें इस प्रकार का व्यास जी कहते है हम दो हाथ खा करके कहते हैं कि देखो की दूसरे को कष्ट देने के समान पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं और दूसरे का उपकार करना सहायता करना के समान कोई धर्म नहीं कहते दोनों हाथ उठा करके कहते दोनों हाथ उठा कर बिल्कुल निश्चय पूर्वक बस इतनी ही सारी बात आ गई अब जब आदमी क्या है कि व्यक्ति दूसरे को कष्ट दे करके अपना स्वाग सिद्ध कर लिया होगी आदमी अपना फायदा सोचे दूसरे के मतलब ही न करे हो गया दर्द दूसरे को हान पहुंचाने में कष्ट देने में उसको जरा भी संकोच न हो हो गया दर्द अपनी अपना स्वार्थ देखता रहे अपनी कल्याण देखता रहे किसी में लगा रहे और दूसरे की परवाह ही न करे हो गया दर्द यही से अधर्म हो गया अनैचिकता हो गई अधर्म भी हो गया अब परमात्त तो बहुत दूर हजारों दिन दूर उसके लिए प्रमात्क तो जब धर्म के ही मार्ग तो नहीं चल सकता व्यक्ति परमार्थ कहते हो तो परमार्थ के शाब्दिक बातें थोड़ी परमार्थ व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन और पर दुख हेतु असंत या भागी और जो असंत लोग है दुष्ट लोग खल लोग हैं वो दूसरों को दुख देते हैं ये उनका दुर्भाग्य है उन्होंने पिछले पाप कर्म करके ऐसा अपना स्वभाव आदत डाल ली कि जीवन में भी वो अपने स्वास्थ्य के लिए और कभी कभी अपना स्वास्थ्य ना भी हो तो भी दूसरों को कष्ट देने में मजा आता है, दूसरे को दुख देने में मजा आता है, इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति हैं वो असंत लोग ऐसे कटवचन बोलेंगे निंदा करेंगे उसका स्वहरण करेंगे जिससे उसको कष्ट हो पीड़ा पहुंचे जब पीड़ा पहुंचेगा दुखी होगा तब तो प्रसन्न हो जाए कहा संत लोगों लक्षण और सं, संत कृपाला संत लोग हैं वो भू नु के समान है भू तरुण भोज पत्र के समान तरु मन वृक्ष भोज पत्र भोजपत्र जिसमें निकलते हैं वृक्ष में वो एक वृक्ष जो हिमालय पर्वत पर ऊंचाइयों पर चौदह हजार फुट तक ऊंचाई पर पर्वतों पर ये वृक्ष होते हैं भ्रोज पत्र कहलाते हैं उस पर गंगोत्री के आगे गुरुमुख के पास आसपास उस क्षेत्र में ब्रोज पत्र होते हैं वृक्ष इस प्रकार के हैं, है तो उनके ऊपर छाल इस प्रकार की पतली पुल छाल है वो और उसके कई पर्त होती है वो पेड़ के ऊपर निकलती है तो उस ब्र, वो वृक्ष क्या है वो वृक्ष मानो संत स्वभाव का है क्यों उसका कहते हैं भोज तरु समाला क्यों कि पारा हित नित सह विपत विशाला दूसरे के हित के लिए स्वयं विपत्ति सह लेते हैं भोज वृक्ष के पेड़ की छाल छाल उतारने के मन मन उसकी खाली उतार लिए तब कोई वृक्ष ने अपनी खाल तो डबवा लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो काम आ रही है तो काम आती तो चलो हमारी छाले ले जाओ खाल ले जाओ तुम, कोई बात नहीं दूसरे लोग उसकी छाल ले करके प्राचीन कागज का कारखाना जब तक नहीं बना पत्र तक, तक लिखने के लिए योजना काम आता था वही वहां से निकाल निकाल करके ब्रच्छों के कागज निकाल निकाल करके उसकी सीट बना करके चौकोर काट काट करके दिए जाते थे तो लोग अपने लिखते थे बड़े मुश्किल में वो मिलते थे लिखा जाता उनमें से कुछ वो पहनने के भी काम आते थे पहाड़ी लोग इनको जो है वो उनको वस्त्र की तरह से लपेट भी लेते थे उनको तो पहनने भी काम आते मुलायम भी होता है वो कुछ तो ज्यादा खड़ा नहीं होता लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं होता फिर लिखने के लिए काम आता रखा रहता उसमें ये कागज ये कागज तो अपने कागज तो सड़बल जाए लेकिन उसकी विशेषता ये है कि भोजपत्र जो है बहुत दिनों तक भी रखा रहता है सैकड़ों सैकड़ों दो दो चार चार पांच पांच साल रखा रहे तो भी उसके ऊपर लिखे हुए ग्रंथ यथावत रखे रहते हैं खराब नहीं होते तो। ये विशेषता उनकी अब वो अब भोजपत्र व पुस्तकें तो नहीं लिखी जाती लेकिन तांत्रिक मांत्रिक लोग अब भोजपत्र का प्रयोग करते हैं जंत्र मंत्र उसी के लिखे जाते हैं उसको पवित्र शुद्ध मानते हैं और उसी ऊपर लिख करके फिर वो बांटे जाते हैं कुछ जाते हैं उनका प्रयोग करते इस प्रकार से भी भोजपत्र सामने आते हैं मिलता भी भोज पत्र हिमालय पर्वत तो दिखता भी है लोग बढ़िया ले भी आते हैं तो ये दूसरों के अनेक प्रकार का काम आता है तो ये कहते हैं दूसरे लोगों के काम आने के लिए ये भूज तरु समाला संत लोग समझते हैं कि घर में कष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं दूसरे को कुछ काम बनता हो हमसे तो बहुत अच्छी बात चलो हम तकलीफ उठा लेंगे ऐसा सोचते रहते भूज तरु समाला अरे धनित सहपति विशाला और सने खाल पर बंधन कराई और जो दुष्ट लोग हैं वो खल लोग हैं वो पर बंधन वो सन, सन के समान सन भी अपनी खाल निकलवा लेता सन का पौधा पैदा होता है उसकी की छाल निकाली जाती है लेकिन अपनी छाल निकलवा करके ये क्या करता है ये दूसरे के लिए बंधन कारक बनता है सन से रस्सी बनेगी बांधे जाएंगे और बांधने के माने तो दुख बंधन दुखदायी हो गया तो दुख देना हो गया इसलिए तो सनी स्वन खल प्रबंधन तो वो, वो भी कष्ट उठा लेगा उन्हें लेकिन ये जो असंत है वो अपना कष्ट उठा करके दूसरे को पूरा पहुंचाएगा और संत जो है अपने कष्ट उठा करके दूसरे को सुख देगा उसकी सहायता करेगा कष्ट निवारण करेगा उनका तो खल बिन स्वार्थ परोपकारी खल दुष्ट योग जो है अपना काम बने न बने अपना स्वार्थ कोई नहीं लेकिन पर लेकिन दूसरे का अतित जरूर करेंगे मुशक है। वो, सुन कहते हैं ऐसे समझो कि जैसे अर्प हो और मूश हो सर्प और चूहे की तरह से ये देखो ये दूसरे को जो है वो ध्यान पहुंचाने वाले सर्प दूसरे को काट लेगा विश्व उसको चढ़ गया व्यक्ति मर जाएगा सांप को क्या मिला हा? उसको कुछ नहीं मिला उसको लेकिन दूसरे को खाएंगे कुछ नहीं कुतर कुतर के खाद नाश करके सब सबर देंगे तो दूसरे का हित करेंगे इस प्रकार को तो चूहे संपत्ति का नाश चूहों की तरह से ये दुष्ट लोग दूसरे की संपत्ति का नाश चूहों की तरह से करते हैं और ये दुष्ट लोग दूसरे की जीवन भी सब की तरह से करते हैं सर्व में जीवन हानि का दोष है दूसरे को जीवन हानि करना और चूहे में दूसरे के संपत्ति का हान करना लेकिन दुष्ट में दोनों गुण एक साथ है दूसरे की जान भी ले और दूसरे के संपत्ति भी अरुण करें इसलिए दोनों को अर्ण देना पड़ा जो पर संपदा विनाशाही और ये दूसरे की संपत्ति का विनाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाए ऐसा भी हमको ऐसा नहीं की दूसरे का नाश करने के बाद अपने बच्चे रहें दुष्ट लोगों का एक ये भी है कि इनका विनाश होता है इनको सही पता नहीं है, हम अपना विनाश कर रहे हैं लेकिन इनका विनाश होता है जो दुष्ट स्वभाव के बैठते हैं जो दूसरों को कष्ट देते हैं निंदा करते हैं उनके लिए बाधक बनते हैं अहित करते हैं उनको उनका परिणाम क्या होता है कि अंत में वो भी नरक जाते इस प्रकार से उनका भी जो है वो उनका अहित होता है तो कहते